समुद्र बचना चाहिए बुरी संगति से बचना इसका एकमात्र उपाय है की गृहस्थ के साथ रहे भी उसके घर में भी रहे उसको खाए पिए भी मारे देखो क्यों उसके घर में रहना चाहते हैं? की खेती न करनी पड़े या नौकरी न करनी पड़े ये कोई परिश्रम न करना पड़े बिना परिश्रम कहूँ की हमको भोजन मिल जाए और उधर तो भोजन भाजन ठीक ठाक रहे और इधर मौज से खाते पीते भी रहे और भोजन करने का भी आनंद ले ले तो ये जो दोहरा फायदा उठाने का जो ख्याल है ये ठीक नहीं है एक मात्र ईश्वर पर आश्रित रह करके करना चाहिए और आप निश्चय समझो कि यदि ईश्वर पर आपका विश्वास होगा तो घने जंगल में जहाँ आपका कोई परिचित नहीं है आदमी नहीं है वहाँ भी आपको ईश्वर खाने को पीने को पहनने को देगा रात को भी देगा और सहायता में भी सहायता करेगा भूखे समय भी भोजन आकेगा हमारे एक मित्र थे मित्र क्या कहते बड़े थे हमसे हमसे 25 बरस से भी ज्यादा तीस वर्ष बड़ी उम्र थी उनकी उन्होंने एक बार निश्चय किया हम नर्मदा के किनारे जाकर तब तक उपवास करेंगे जब तक भगवती सीता हमको अपने हाथ से भोजन न कराएं। में कराए छत वो बिना भोजन के बैठे रहे सात रात उनकी आख लग गई तो सपने में मालूम हुआ कि भगवती सीता थाली में भोजन लेके हुई और उनको करने को कह रहे हैं तो उन्होंने सपने में भोजन करने से इनकार कर दी उनको ख्याल था कि सपना है बोले ऐसे नहीं फिर तो सातवें दिन रात को स्वयं भगवती सीता और और उनको टीका किया और टीका करके और उन्हें भोजन कराया वे अभी पांच चार वर्ष पहले तक थे प्रभु धन वगैरह सब उनसे मिलते थे उनको महाराज ऐसी कवित्व शक्ति प्राप्त थी संस्कृत में उन्होंने बहुत बड़े बड़े और बढ़िया बढ़िया ग्रंथ लिखे हैं और एक सिद्धि उनके अंदर ये थी कि एक और पंडित बैठ के मीमांसा बोले और एक और बैठ के न्याय बोले और तो दोनों हाथ से एक साथ लिखते जाते थे आ, एक सौ से ज्यादा उम्र होने पर एक सौ वर्ष से ज्यादा उम्र होने, होने पर उनकी शताब्दी बनाई गई थी उसमें हम गए थे और अब तो पाँच वर्ष हो गया तीन चार वर्ष है तीन चार तीन चार साल हो गया उनका शरीर पूरा हो गया उनका नाम भगवदाचार्य था अहमदाबाद में रहते तो। थे प्रहलाद परमानंद परमार और शरद कुमार शरद कुमार ही हरण कसू रक्षा करने के लिए पुष्प बने ज्ञान स्वरूप संत है संत और अपने पिता का भी मंगल था इससे बढ़िया और क्या होगा जो इतना सतावे जो इतना सतावे उसके लिए ही प्रभु से यही प्रार्थना की जाए कि प्रभु इसका मंगल है विश्व पुराण में आया है जो सबसे बढ़िया कथा प्रहलाद जी की विश्व पुराण इनके ऊपर पुरस्कार किया कच्चा उस तो तो समय पर लाल जा जी जाके खड़े हुए और हाथ जोड़कर मारे ये प्रभु जिन्होंने मुझे शस्त्र से मारा जिन्होंने पहाड़ से दबाया जिन्होंने जल में डुबोया जिन्होंने अग्नि में जुलाया जिन्होंने हमको ऐसी जगह रखा सांस लेने को भी हवा न मिली जिन्होंने हमको दुष्कान कराया यदि उनके प्रति भी उनके लिए भी मेरे मन में देश का उदय नी कितना सद्भाव सम्पन्न जो व्यक्ति है अपने डालना वाले रक्षा के लिए भगवान को प्रार्थना करता प्रहलाद तो अपने को साथ एक अनुभव करते जो प्रेम संसारी लोगों का विषयों से होता है वैसा प्रेम भगवान से हमारा बना रहे और सर्वगत्त स्वयं हम अवस्थित मत्थक सरगम हम सरगम बड़ी सर्गम स्ना करें मैं ही जीवन हूँ मैं ही मरे हूँ सर्वरूप से परमात्मा से मैं एक मेरे अंदर हो मरना क्या होता है कितनी कल्याणकारिणी जिसकी रुचि भगवान निरंतर उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं रामचरित मानस का राम राज सुनो नाचर जग मही का स्वभाव कृत दुख कहो नही अकी है रहे ही नगर के लोगा लोग आ सकशुर दुर्लभ होगा तो सब पढ़ के मन में एक सा आया कि जब सब भोग प्राप्त हैं और कोई दुखी भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनने वैरग्य कैसे होगा यदि विषय वैरग्य नहीं होता तो राम राज आशीर्वाद आशीर्वाद है कि साफ है कृपया इस उलझन को समझा जो लोग भगवान की नगर में रहते हैं और भगवान की दृष्टि जिनके ऊपर पड़ती रहती है और भगवान से इतना प्रेम है जिनका उनके लिए परमानंद में मंद रहना कौन सी बड़ी बात है सबसे बड़ा परमानंद और परमात्मा की प्राप्ति तो यही है कि भगवान की नजर में उनके सान्निध्य में रहते हैं और उनके प्रेम का अनुभव करते हैं तो बर्दानों का भी वरदान है कि निरंतर भगवान का अनुभव होता रहे और संसार के सब भोगों को मिलने तीन काल में जो भोग है और तीन लोक में जो भोग है और तीनों प्रकार के जो भोग हैं वे सब भोग उस व्यक्ति को मिल जाते हैं जो परमात्मा का अनुभव करता है श्रोत्र से चा काम आकर्ष्य जो वचन है जो परमात्मा की संगति में रहता है उसको वो सब भोग जो पतंग से लेकर के और प्रजापति ब्रह्मा परजन सारी सृष्टि को कभी कभी प्राप्त होता रहता है वो सब आनंद उसको प्राप्त है जो भगवान की सम्मति है रामचंद्र का अनुभव कोई साधारण अनुभव तो नहीं है वो तो साक्षात परमात्मा है यही ब्रह्मानुभूति है इससे बढ़ के और कोई ब्रह्मानुभूति नहीं माताजी दिल्ली से ही है समय नहीं मिलते सब हम ही पूछे आप ठीक समझे तो सब हमें बता दे महाराष्ट्र मेरे इष्ट मंत्र में शब्द आता है कृष्ण मंत्र है एक शब्द का क्या अर्थ है ओ इनको बीज अक्षर बोलते हैं और ये का ही सभी मंत्रों के साथ एक बीज अक्षर होता है उसमें श्री ह्रीम क्रीम क्री, क्रौ हाउ ऐसे होते हैं अर्थ तो बताने में कोई आपत्ति नहीं है बताने से करने मत करना करना हो तब तो एकांत में गुरु से मंत्र देख रहे होता है सुख कम सुखम और ल मतलब होता है पलीनता और ई का मतलब होता है शक्ति बल और माँ का अर्थ होता है प्रेम जब किसी मंत्र के पहले इस बीज अक्षर को जोड़ते हैं तो उसका अर्थ होता है प्रभु तुम ही हमारे सुख सर्गस्व हो मैं तुम पे ही लीन लगा हूँ और तुम्ही हमारे बल हो सर आधार हो आश्रय हो सर्गस्व हो और तुम ही हमारे प्यारे हो तुम्हारे सिवाय हमारा और कोई नहीं है ये शब्द तो एक है पर इसके भीतर सारा ही अर्थ बना हुआ है हमारा, हमारे हमारे हमारे बल आधार तुम और, और हमारे प्यारे तुम हमारे सर्वस्व तुम ही हो इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करने के लिए ये बीज अक्षर जोड़े जाते है ये प्राय सभी तांत्रिक मंत्रों में होते हैं, किसी में कोई किसी में कोई वैदिक मंत्रों में भी गोपाल का अपने ये बीज अक्षर है साक्षर गोपाल मंत्र का बीज अक्षर यही है, को ने क्यों कहते है? क्या तुलसी पहनने से मोक्ष मिल जाता है देखो मोक्ष को तो आत्मा का स्वरूप और सबको मिला मिलाया है न तो वह मनुष्य को मोक्ष का ज्ञान रहता है कि मैं मुक्त तो जाने रो और न तो विश्वास रहता है तो यदि विश्वास हो कि इससे हमको मुक्ति मिलती है तो वो भक्ति का मार्ग हो गया और यदि ज्ञान हो कि मैं मुक्त हूँ तो वो ज्ञान का मार्ग हो गया अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदांत का श्रवण मनन यदि ध्यात करना चाहिए और तुलसी पर अपना विश्वास और अपनी निष्ठा रखनी चाहिए मुक्ति के मार्ग में तो पड़ ही गए और मुक्ति तो अपना स्वरूप ही है मुक्ति मिलना कठिन नहीं है मुक्ति पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है तो मुक्ति पर निष्ठा हो जाना विश्वास हो जाना मुक्ति क्या है पहले इस बात पर ध्यान देना चाहिए बेटा आपका है कहा है बेटा तो आपका मेरा है और आप उसके साथ बंधन में है। पत्नी है कहाँ है हुए हैं धन है कहां है आप उसके साथ बंधन में है शरीर आपका है कहा है तब आप बंधन में यदि सृष्टि में कुछ भी आपका है तो आप बंधन में है और यदि सृष्टि में अपने आत्मा से परमात्मा से अतिरिक्त दूसरी तो कोई भी वस्तु अपनी नहीं है तो आप बिल्कुल मुक्त हैं इसलिए मुक्त होने का इतना ही इतना ही रहस्य है कि आप ये विचार कर लीजिए कि आपका स्वरूप क्या और दुनिया में आपका क्या है दुनिया में जब आपका कुछ नहीं है तो पत्नी के साथ भावर नहीं फिड़ी गांठ नहीं बांधी गई और धन की गांठ नहीं बांधी गई घर की गांठ नहीं बांधी गई ये मैं मेरा यही ग्रंथी है जब आप तुलसी को या भगवान को मैं मेरा के रूप में जान तो आप सर्वदा मुक्त नहीं है इस पर आप शंका क्यों तो करते हैं आप, आपके गुरु ने यदि कह दिया आप इसी बात को तो मानकर पकड़ कर बैठ तो नहीं जा सकते आपके अपने गुरु पर निष्ठा नहीं है शास्त्र पर निष्ठा नहीं है सर्वत्र घोषणा की गई है कि आत्मा ने किसों के बुद्ध मुक्त है परंतु आपको विश्वास ही नहीं होता या तो घटाकाश मठाकाश के चक्कर में पड़ेंगे और या तो कहीं घर-घर उधर घरों पर विश्वास कर बैठेंगे इसलिए का मार्ग यही है या तो आप विश्वास की कीजिए मुक्ति पर और या तो अपने मुक्त स्वरूप को तो जानिए भक्ति ज्ञान ये दो ही मार्ग हैं इनमें से आप चाहे जिस ओ तो महर्षि या मनुष्य आपकी मृत्यु में स्वतंत्र है महर्षि पतंजलि के अनुसार सती तक बिता आयु होगा आयु प्रारब्धाधीन है तो कोई आत्महत्या आत्महत्या करने में कैसे समर्थ हो सकता है यदि किसी ने आत्महत्या की तो उस जीव की सद के लिए क्या कुछ किया जा सकता है ऐसा आत्मा तो है उसका न कहीं जन्म है और न कहीं महत्व है तो उसकी ये जो प्रारब्धाधीन आयु है ये भी अज्ञान के कारण अविद्या के कारण ही प्रारब्धाधीन आयु हमारा इतना प्रारब्ध है इतनी आयु है कि अपने स्वरूप को न जानने के कारण ही माना जाता है और आत्महत्या होती है आत्मा की नहीं आत्महत्या तो शरीर की होती है आत्महत्या जो बोलते हैं उसमें आत्मा का मतलब आत्मा नहीं है शरीर है शरीर की हत्या होती है तो जिसके मन में अपने या दूसरे के शरीर की हत्या करने का विचार उठेगा कर्तव्य का भाव आवेगा हम तो इसको मार के छोड़ेंगे उसको वो मारने का जो भाव है कर्तव्य चाहे अपने शरीर के बारे में हो चाहे दूसरे के शरीर के बारे में हो जहाँ ये करतापन का भाव उठेगा कि हम इसको मारेंगे वो तो कर्तापन के भाव में पाप लगता है आयु न घटती है न बढ़ती है मरने का समय वही होता है परंतु एक ने मार के और उसकी हत्या का पाप अपने ऊपर ले लिया और आगे चल करके उसको और उसका फल भोगना पड़ेगा हत्या का पाप जरूर लगेगा और आयु तो उतनी की उतनी रहेगी मरेगा तो अपने समय पर ही लेकिन जिसको मारने का अभिमान होगा उसको उसको मारने का पाप लगेगा और डरक में जाना पड़ेगा जन्म जन्मांतर में उसको भोगना तो पड़ेगा और रह गया किसी ने आत्मा का कर लिया हो उसके सद के लिए कुछ किया जा सकता है कि नहीं। उसके लिए तो उसका सूक्ष्म शरीर है वो किसी न किसी दशा में रहता है मरने के बाद भी तो बेहोश रह सकता है भूत प्रेत की साझ हो सकता है या पितर देवता हो सकता है किसी न किसी रूप में उसकी जीवात्मा रहती है तो जब दूसरे लोग उसके लिए कुछ करते हैं संकल्प करते हैं तो उसका कल्याण हो वो होश में आ जाए और वो फिर चेतना को प्राप्त करे और फिर वो जीव हो करके अपने कल्याण के लिए कोई उपाय करें तो जो उसके परिवार के लोग और उसके उत्तराधिकारी लोग जो उसकी संपत्ति लेने वाले हैं या उत्तराधिकारी हैं वे जब ये संकल्प करेंगे कि तो उसके कल्याण के लिए हम ये श्राद्ध करते हैं तो उसकी प्राप्ति जरूर होगी यदि वो बैकुंठ में पहुंच गया है तो उसका फल स्वयं वैकुंठ नारायण के पास जाएगा और वे उसको और विशेष सुख देंगे और यदि वो गुप्त हो चुका है तो उसके शुभ या शुभ कर्म का जो फल है वो धरती पर लौटा जाएगा और लौट करके धरती पर जिसको सुख मिल है सुख या दुख के रूप में बढ़ जाएगा उससे दुनिया का दुख बढ़ेगा या सुख बढ़ेगा जैसा उसका कर्म होगा उसके अनुसार इसलिए मरने के बाद भी आप हत्या कर किए हो या दूसरे के बारे बड़ा हो यदि मृत्यु के पश्चात श्राद्ध किया जाता है या कुछ भी उसके लिए किया जाता है तो वो उसके लिए कल्याणकारी होता है और वो करना चाहिए तो चोरे से, चोरी से ही के जेल में प्रकट हुए से ही गोकुल चोरी से ही गोकुल गए चोरे से ही चोरी से ही मखन खाया और गोपियों के चीर भी चुराए चित्त चुराए इस प्रकार श्री कृष्ण को चोरी लगाना सत्य है ये पता सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि वो हमारे हृदय में भी चोरी से ही रहते है। ये तो ऐसे चोर है महाराज ऐसे चोर है की चोरी करते भी रहते हैं सामने भी रहते हैं और पकड़े भी नहीं जाते हैं धीरे से निकाल लेते हैं नाम पते नमो नमः चोरों के सरदार तो ये भगवान नहीं है वहीं से तो ये चोरी निकली है के रहते हैं। तो आपके हृदय में भी छिपके रहते हैं और आपका भी आपकी भी कुछ चुराते हैं आपका कोई काम पसंद आ जाए तो वो चुरा के झट रख लेते हैं उसको समय पर काम आवेगा वो आपकी चोरी किए बिना भी नहीं मानते हैं आप बिल्कुल विश्वास कीजिए कि भगवान चोर से भी ज्यादा सिप के रहने वाले हैं और आपके हृदय में ही नहीं आंख में कान में दांत में जीव में रोम रोम में रग रग में आपके रक्त के एक ही में वो छिपे रहते हैं बस आप पहचान नहीं पाते हैं। चोर चोर होना तो परमात्मा का स्वभाव है कालिदास ने कहा वस्तु को प्रमाणम अंत करना तो भगवान कृपया बताएं कि एक बताएक के लिए ये अंतकरण की प्रवृत्तियों को प्रस्तना उचित है या अनुचित अथवा तो लोक भगवान में इसका कुछ है नु? और कुल कुल कुछ नहीं तो ऊपर थोड़ा निशान सो कुल थोड़ा कुछ गुड्स के लिए नहीं है में तो को आप के से आ गए, साथ इस समाधान किया потан здесь подерево помало на место вот так вот и вот здесь вот он код для тебя вот там же вот вот здравствуй здесь पूरी रूप वासना को बचाना है। चाहते हैं वो सब कुछ ना तो। तो तो ना ना तो तो और कभी दुर्गा से यहाँ आ गए यही बात स्वामी तुलसी वास लक्ष्मा से का जो मन है वो तो कभी कुमार्ग में नहीं जाएगा ऐसा उनका मुश्किल तो है ने? और उसी को कई रास्ते परिपुष्ट किया है है, को आरम्भ में और निवृत्ति तरफ न होती होगी अगर सागर को तो स्वप्न में स्वप्न तो तो में भगवान आज्ञा में क्योंकि सागर के हृदय में जो लोग तो तो हुआ तो तो तो तो तो तो है उस लोग के कारण तुलसी आज्ञा हुई है क्या करिए किसी को किसी को उसका जो वो दिया हटाकर भगवान की ओर ले जाने उसी को सागर साधक को ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो तो थी थी। मन में हैं, मंत्र पर ये बात है कि ऋषक देव के तो जीवन में कितनी प्रकार की शुभ दुनिया है आकाश भवन का हल्का होना भारी होना सुन लेना सबसे दुनिया ऋषभदेव से मन गया है परंतु ऋषद ने उनको स्वीकार नहीं किया यहाँ राजा को प्रश्न किया तो तो ही था प्रेम से तो तैयार उस देश केदार जी या जो बाबा सुरेश बोलते हैं तो अपने मन पर विश्वास करते हैं ये कभी नहीं बहुत रखता बहुत करते हैं तो चलूंगा लैपटॉप में सब ना तो रुदास करके बात कर रहा हूं बात कौन मरसी, मरसी ये संत है उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए